तबर, तो में आधुनिकता की एवं भूमिका इस अपना को प्रेजेंटेशन 45 मिनट होंगे सलाह जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये आधुनिकता के बारे में बात है और समकालीन कंटेम्प्री इंडिया के संदर्भ में तो एक तरीके से यह आधुनिकता की बात करें लेकिन ये समकालीन भारत को भी समझने की एक कोशिश है कि हम इस समकालीन भारत को किस समझ से समझ सकते हैं और वो जो गतिविधियां आज इस वक्त में खासकर चल रही हैं जो एक तरफ कहती हैं कि आप या तो देशद्रोही हैं या तो देशभक्त हैं इसको भी समझने के लिए हो सकता है इसके अंदर कुछ नजर मिल जाए तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहीं से कि जब मैं बात करता मेरे प्रेजेंटेशन ये तीन पढ़ाव के अंदर है पहले में मैं औपनिवेशिक इतिहास से कुछ बातें करूंगा और औपनिवेशिक इतिहास जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब भारत के संदर्भ में नहीं है वो सिर्फ औपनिवेशिक इतिहास से कुछ चीज़ें निकालने का एक जरिया है दूसरे पड़ाव में हम बात करेंगे भारत के संदर्भों में आधुनिकता की और तीसरा पढ़ाव जो रहेगा हमारा वो रहेगा आधुनिकता के साथ शिक्षा की अंतरक्रिया तो जब मैं औपनिवेशिक इतिहास की बात कर रहा हूँ तो वो विशेषता भारत के भारत से संबंधित नहीं है वो औपनिवेशिक अपनि, उपनिवेशवाद का इतिहास है एक तरीके से कि जब पूरी दुनिया में उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के कई देशों को उपनिवेश बना लिया जाता है उस पश्चिमी यूरोप और वहां के कुछ खास देश जो अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे तो इस जब उन्होंने उपनिवेश बनाया उसके साथ साथ पूरी दुनिया एक खास तरीके के ढांचे में ढलने लगती है और उपनिवेशवाद के पास ये जो सांचा था वो सांचा उसे मिला पुनर्जागरण नवजागरण जागरण और औद्योगिक क्रांति से जो उस उन समाजों में जो परिवर्तन सांस्कृतिक सामाजिक रूप से हुए थे उनसे मतलब कि जो परिवर्तन सत्रहवीं अट्ठारहवीं शताब्दी पुनर्जागरण के समय हुए थे उस समय जब जो बदलाव पश्चिमी यूरोप के देशों में हो रहे थे चाहे वो सांस्कृतिक रहे हों चाहे वो सामाजिक रहे हों उसी को आधुनिकता के रूप में चिन्हित कर लिया जाता है और वो तमाम देश जो उपनिवेश बनाए गए थे उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो भी उस साँचे साँचे में ढल जाएंगे और यहीं पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं इस औपनिवेशिक इतिहास के, के संदर्भ में कह, कहना चाह रहा था वो ये थी कि इसी क्रम में जो लोग उस औपनिवेशिक सत्ता के सांस्कृतिक सामाजिक ढांचे में ढल गए या जिन्होंने कोशिशें करीं उनको आधुनिक बोल दिया गया वो मॉडर्न कहलाए और बाकी वो तमाम लोग जो अपनी सांस्कृतिक विविधताएँ भाषाएँ अपनी रीति रिवाज परम्पराएँ जो बचा रहे थे उन्हें अनमोडर्न कहा गया या फिर जाहिल और ऐसे तमाम संज्ञाएँ उनको दे दी गई तो दुनिया एक तरीके से बट गई आधुनिक में और जो आधुनिक नहीं थे और उसके लिए मैंने यहाँ जब हिंदी में मैंने इस्तेमाल किया वो अन मॉडर्न है अनाधुनिक, अनाधुनिक। मतलब आप या तो आधुनिक हो सकते थे या तो अन हो सकते थे और ये वाली जो चीज़ें हैं ये इनको मिली कहाँ से इसके लिए हम दोबारा देखते हैं कि वो कि पुनर्जागरण के समय जब उन्होंने कहा कि तर्क ही सारी चीज़ों को जानने समझने का एक जरिया होगा तो उसी समय ये बाइनरीज बन गई बेसिकली ये बाइनरीज़ हैं जो कहते हैं कि दुनिया या तो ये है या तो ये है तो जब उन्होंने ये दावा किया कि आप पूरी दुनिया सिर्फ तर्क के माध्यम से समझ सकते हैं और बेहतर समझ रहे हैं और वही एकमात्र मात्र समझ है जो आपको दुनिया को बेहतर तरीके से समझा पाएगी तो एक तरफ तार्किकता हो गई तर्क हो गया दूसरी तरफ अतार्किकता और अंधविश्वास हो गया तो ये बाइंडरी उस पॉजिटिविज्म और उस की जड़ों से ही निकल के आई जिन्होंने ये सफेद काला और ऐसी तमाम बाइटेरियाँ जिनको हम अपने भारतीय संदर्भ में कहें तो जैसे ही हम कहते हैं कि आप आधुनिक हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं परंपरा से दूर हो गए हम हमारे मन के अंदर ये ढांचे इतने ज़्यादा अंदर तक चले गए हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हम आधुनिक हैं तो हम पारम्परिक नहीं और अगर हम पारंपरिक हैं तो हम आधुनिक नहीं हैं और इसी वजह और फिर वही अक्सर हमें दिखता है वस्तुनिष्ठ और व्यक्ति में वही हम देखते हैं सेकुलरिज्म बनाम साम्प्रदायिकता वहीं हम देखते हैं राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद वाली सारी श्रेणियां जो और यही बायनी बाद में तो राष्ट्रवादा तो एक हमारे पास इस पहले चरण का हमारे पास जो फाइंडिंग जो हम प्राप्त कर पाए हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि अपने उपनिवेशवाद और आधुनिकता में जो संबंध था उसको समझने के लिए हमने उस उपनिवेशिक इतिहास को इस तरीके से देखा और उस तरीके में जो बाइनरी बनी उसने जो मॉडर्न नहीं था उसको उन सबको अनमॉडर्न मान लिया लेकिन लेकिन यहाँ पे हम रुक करके थोड़ा विश्लेषण करना चाहेंगे इन बाइनरीज से कि क्या ये बाइनरियाँ या फिर ये जो डाइकॉटमी है जो पूरी दुनिया को या सिर्फ एक ये मानती है या तो ये मानती है ए मानती है या तो बी मानती है या सफ़ेद मानती है काला मानती है तो यहाँ पर आज की स्थिति में मैं बहुत लंबी छलांग लगा रहा हूँ लेकिन वो लगाना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हस्तक्षेप करना ज़रूरी है समझने के लिए उस आधुनिकता की समझ के लिए कि अगर आज भी हम इन्हीं सारी बाइनरीज से इन्हीं सारी डाइकोटमीज से हम आज समझना चाहेंगे तो आपको नहीं लगता कि अगर जो वोनाइज कौलनाई, कॉलोनाइज़र था और जो कॉलोनीज थी कॉलोनाइज़र मॉडर्न हो गया था और कॉलोनीज सब अनमॉडर्न मॉडर्न थी तो अगर आज हम ये कहते हैं तो वो तीसरी दुनिया के देश और वो सारे एशिया के देश अफ्रीका के देश वो अगर हम आज उन्हें ट्रेडिशनल कहेंगे तो क्या हम उन देशों के अंदर जो सामाजिक सांस्कृतिक और जो बन जो संबंध हैं और जो वहाँ प्रक्रियाएँ चल रही है क्या हम उन्हें समझ पाएंगे वो तो सिर्फ़ हमारे लिए सिर्फ ट्रेडिशनल होकर के रह जाएंगी अगर हम उनको बहुत पास जा के समझना चाहते हो तो समाजशास्त्री शास्त्री ये कहते हैं कि आपको कम से कम आज हो सकता है अतीत में किसी वक्त ये सारी बाइनरिस्ट किसी काम की रही हूँ लेकिन आज ये हमारी नज़र को तंग करती हैं बहुत तंग नज़री लेके आती हूँ और वो उदाहरण अगर हम यहाँ पे लें तो बहुत वही है कि इसी वक्त इस कमरे में लैपटॉप मोबाइल पंखे लगे हुए हैं जो आधुनिकता के किन्ने भी रूप में हमारे सामने हैं और एक तरफ इसी समाज के अंदर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया को मैं समाज कह रहा हूँ तो उसके अंदर हम देख रहे हैं तालिबान जैसी आतंकवादी संगठन भी हैं और उसके अंदर अब तो सीरिया से लेकर के पूरी दुनिया में एक अजीब तरीके का युद्ध जैसी स्थिति है तो हम क्या हम अगर इसी बाइनरी के साथ जुड़े रहेंगे तो हम कैसे अंतर कर पाएंगे हमें वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी अगर हम सबको ही आधुनिक कह रहे हैं कि वो इस युग का है तो वो भी तालिबान भी इस लैपटॉप के साथ आधुनिक है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी आधुनिक है और वही दहेज भी उतना ही आधुनिक है जितना कि डिवेंचरस किसी कंपनी से तो हमें सबसे पहले अपनी ये समझ को बैना बनाने के लिए इन बाइनरीज को छोड़ना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा जो हमारा आधुनिकता का इतिहास है वो कहीं ना कहीं उस के इतिहास के साथ इतना अंतर संबंध है कि हम उसको अलगा नहीं पा रहे हैं और वो छवियाँ कहीं ना कहीं बार बार बार बार उसको रिफ्लेक्ट करती हैं बार बार हमें पीछे की ओर ले जाती हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यही जो बात है कि अगर हम इन बाइनरीज़ को नकार रहे हैं इन जो विरोधाभाषी संबंधों को हम जगह नकार रहे हैं तब आज आज हम क्या कह सकते हैं कि हम आधुनिक हैं क्योंकि एक तरफ से हमने आधुनिकता और परंपरा वाली जो एक सोच की जो आज के समय को समझने के लिए हमें इतने ज़्यादा औज़ार मुहैया नहीं करा रही है तो इसके लिए मुझे सिर्फ तीन जवाब मुझे मिलते हैं तीन जवाब पहले पहला जवाब मैं पार्थिव चटर्जी से लेता हूँ दूसरा जवाब दीपांगर गुप्ता से और तीसरा सतीश देशपांडे तो क्योंकि वक्त थोड़ा बहुत कम है और ये आधुनिकता के तो ऊपर और समाज और उस अंतर क्रिया के बारे में बात करते हैं तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ पार्थ चटर्जी उन्नीस सौ का इनका एक व्याख्यान था और उसमें बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मैंने वो आर्टिकल बहुत गंभीर चर्चा करता है लेकिन मैं उसको यहाँ पर सरलीकृत करके जो मुख्य बात है जो हमारे चर्चा से जुड़ी हुई है उसके अंदर वो कहते हैं कि आधुनिक कौन है और पहले पहला मैंने बाटा बिंदु आधुनिक कौन है वो परिभाषा देते हैं आधुनिक कौन है दूसरे बिंदु में हम बात करेंगे कि वो हमारे इतिहास में जाते हैं जैसे मैंने कहा अपनिवेशवाद के इतिहास कहीं ना कहीं हमारी आधुनिकता के इतिहास को काट रहा होता है उसके साथ अंतर क्रिया कर रहा है तो पार्थ चैटर्जी कहते हैं हमारे इतिहास में क्योंकि वो औपनिवेशिक काल से था और औपनिवेशिक काल में हम इतने दबाव में थे कि हमने अपने चिंतन से अपनी स्वतंत्रताओं का वरन नहीं किया और उनका ऐसा इस्तेमाल नहीं जिससे हम अपने निर्णय खुद ले पाए और आधुनिक कौन है फिर वो इसकी परिभाषा देते हैं वो कह वो कांड को पोर्ट करते हैं इमानुअल कांड को सत्रह का उनका एक लेख था एनलाइटनमेंट जिसको वो खुद अपने अंग्रेजी के उस व्याख्यान में आलोक प्राप्ति कहते हैं आलोक की प्राप्ति प्रकाश की प्राप्ति तो वह कहते हैं कि जब आप अपने फैसले खुद ले पाएँ जब आप किसी सत्ता के अधीन ना हो जब आप सवाल करने लगे और उन ऐसे ज्ञानों की तलाश में आगे निकले जो किसी पवित्र किताब में या फिर किसी ने दूसरे ना दूसरे न, ना सुझाई हो आप इस दुनिया को देखने का नजरिया अपने आप जब बुनते हैं तभी उस उस स्थिति में तब आप अपने आप को आधुनिक कह सकते हैं और जब मैं कह रहा हूँ वो अपने बच्चे के इतिहास में अगर तो वो उदाहरण तो कई तो सारे देते हैं वहाँ पे जो एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण वो देते हैं कि बंगाल मेडिकल कॉलेज का उदाहरण वो रखते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि शुरू शुरू में बंगाली माध्यम में जब पढ़ाई शुरू हुई दो सेक्शन थे अंग्रेजी में भी हो रही थी और बंगाली माध्यम में भी हो रही थी बंगाली मेडिकल बंगाल मेडिकल कॉलेज में तो शुरू में जब बंगाल मेडिकल कॉलेज में बंगाली माध्यम था तो बच्चे उसमें वो अनुपात बताते हैं सात सौ बच्चे बंगाली माध्यम के कक्षा के अंदर से और 300 के लगभग अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में थे और लगातार लगातार उस अनुपात में लगातार वृद्धि होती जा रही थी लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे दबाव बना रहे थे कि ये बंगाली माध्यम को हटा देना चाहिए उनके पीछे उनका कारण क्या था वो कह रहे थे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं यू यूरोप से पढ़ के आए हैं और लंदन काउंस मेडिकल काउंसिल वो चाहती थी कि अब बंगाल मेडिकल कॉलेज को अपने अधीन ले ले और उसको एक सर्वे सुपरविजन में रखे अपने तो दबाव लगातार लगातार बंगाल मेडिकल कॉलेज बन रहा था कि वो बंगाली माध्यम को हटा दे वहाँ से और सारी मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में हो तो दबाव इसलिए बना और एक दबाव ये था दूसरा दबाव ये था कि वो कह रहे थे कि जो अंग्रेजी यूरोपियन डॉक्टर थे उनका वो उनको असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको उनके अच्छे सहायक नहीं बन पा रहे क्योंकि उनका माध्यम बंगाली होता और जो डॉक्टर होता है उसका माध्यम हिंदी होता है अंग्रेज़ी होता है तो इस दबाव के चलते उस बंगाली माध्यम को रोक दिया जाता है ख़त्म कर दिया जाता है और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू होने लगती है तो पूरी पढ़ाई अंग्रेज़ी माध्यम में होने लगती है और वो अभी मुझे साल याद नहीं आ रहा है वो साल वो बताते हैं कि उस साल के बाद से पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ़ हिंदी से अंग्रेज़ी में होने लगी तो यहाँ पर पार्थ चटर्जी कहते हैं कि क्योंकि हमारा औपनिविश्विक इतिहास हम खुद अपने निर्णय खुद नहीं ले रहे थे हमने वो नहीं किया जो हमारा मन था हम खुद अपने सही और गलत के निर्णायक नहीं थे हमने वही सारी चीज़ें स्वीकार करनी लीं स्वीकार कराई गई जो किसी दूसरी सत्ता द्वारा एक मानक के रूप में हमें दी गई तो पार्थक चटर्जी की समझ में आधुनिकता आधुनिक होने का और आधुनिकता का मतलब ये है और जब मैं इसके बाद जब मैं दीपांकर गुप्ता के पास आता हूं तो दीपांकर गुप्ता कहते हैं पहली बात इसमें दीपांवर गुप्ता के साथ बात करने में मैं आज ये स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि दीपांवर गुप्ता 1947 से हिंदुस्तान को मानते हैं एक मॉडर्न इंडिया को वो 1947 से देखते हैं वो पीछे नहीं जाते उसके पीछे के ब्यौरों में जाते हैं लेकिन वो कहते हैं कि मैं बात शुरुआत करूँगा नाइनटीन से वही मेरे लिए मॉडर्न इंडिया की शुरुआत है जब एक राष्ट्र राज्य राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र होकर के वो एक अस्तित्व ले रहा था तब मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा और वो कहते हैं कि अगर कोई लोग जो समझ रहे हैं कि बड़े बड़े गैजेट्स इस्तेमाल करके या फिर कंज्यूमरिज़म तो वो मानते हैं कि हाँ मॉडर्निटी आ गई है तो कहते हैं मैं ऐसे किसी दावे को मानने के पक्ष में नहीं हूँ और ना मैं ये मानता हूँ कि समाज का एक तबका आधुनिक हो जाएगा और एक बहुत बड़ा तबका आधुनिक होने का कोशिश कर रहा होगा वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं अगर मॉडर्न होंगे अगर मॉडर्निटी आएगी तो हम पूरे समाज को एक लेकर के चलेंगे और वो कहीं टुकड़ों में नहीं आएगी हो सकता है आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के रास्ते कई हों लेकिन मॉडर्निटी सिर्फ एक होगी और वो एक ही तरीके की होगी और उनकी परिभाषा में मॉडर्निटी वही है कहते हैं सोशियोलॉजिकल मीनिंग्स में मॉडर्निटी और आधुनिकता को वो इस रूप में व्याख्याित करते हैं कहते हैं कि हमारा एक दूसरे से संबंध कि हम एक दूसरे से संबंध जब तक समानता के स्तर पर नहीं लाएंगे जब तक हम एक दूसरे के सुख में दुख में भागीदार नहीं बनेंगे तब तक मैं उस देश को उस समाज को आधुनिक नहीं मानूँगा और यहाँ पर वो कोर्ट करते हैं कि संविधान ने हमें महिलाओं और पुरुषों को कानून की नजर में सबको बराबरी का दर्जा दे दिया है अल्पसंख्यकों को संरक्षण का प्रावधान दिया गया है और ऐसे ही तमाम जो प्रावधान जो हमारे देश को एक तिक रूप से तो बहुत मजबूत आधार देते हैं लेकिन वो कहते हैं लेकिन जब मैं इसको समाज में देखता समाज में मुझे लगता है कि समाज को भी बहुत कोशिशें करनी है उस आधुनिकता को प्राप्त होने करने के लिए तो इन दो समझो के बाद इन दो तरीकों की मतलब मैं कहूँगा ये अंडरस्टैंडिंग्स हैं दो अंडरस्टैंडिंग हैं जो आधुनिकता को अपने उसमें वो परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो दीपांगर गुप्ता साफ कह देते हैं कि अभी हम मॉडर्न नहीं हुए हैं इंडिया इज अनमोडर्न और उसको कोशिशें करनी है वो रातों रात मॉडर्न नहीं हो सकता और इसके लिए वो कहते हैं दुर्खाइन को बहुत शुक्रिया कहते हैं कहते हैं कि अर्बनाइजेशन से मुझे बहुत उम्मीद है मुझे नेशन स्टेट से बहुत उम्मीद है कि नेशनल स्टेट और उम्मीद मुझे उस निम्न तबके से है जो साझा सुख और साझा दुख में भागीदार है क्योंकि वही वो नेशन स्टेट की इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है वही सरकारी अस्पताल में जा रहा है वही सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहा है वही बसों में जा रहा है वही उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुझे संभावनाएं इस वर्ग से जाता है ना ज्यादा है ना कि उस वर्ग से जो अपने आप को सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत करता है और कहता है कि नहीं और वो दावा करता है मैं आधुनिक हो गया लेकिन कहता है कि मैं इस वर्ग से बहुत उम्मीदें करता हूँ और ये वर्ग मुझे लगता है कि हाँ हमारे हम देश को एक नई दिशा की तरफ ले जाए तो अब तीसरे तरफ आते हैं सतीश देश की तरफ सतीश देश भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि सतीश तो देश पांडे भी उस बाइनरी को खारिज करते हैं जो परंपरा और आधुनिकता वाली थी कि या तो आप पारंपरिक हो सकते हैं या तो आधुनिक हो सकते हैं उस विभाजन को जो बोल सकते हैं जो विरोधाभासी ध्रुव बना दिए गए थे तो उन ध्रुवों को कहते हैं ये ध्रुव मेरे किसी काम के नहीं है और जब वो कहते हैं मैं समाज में किस तरीके की आधुनिकता देख रहा हूँ तब वो ये बात कहते हैं कि मुझे लगता है जो मैं देख पा रहा हूं कि परंपरा और आधुनिकता आधुनिकता को लेकर के हमारे देश में हमारे लोगों में एक अजीब तरीके की तनाव की स्थिति है क्योंकि उपनिवेश का इतिहास इतना ज़्यादा हमारे लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला था जहां पे हम समझ नहीं पा रहे और उससे हम थोड़ा डरते भी हैं कि हम बहुत ज़्यादा आधुनिक नहीं हो जाना चाहते हम अपनी परम्परा को भी बचाए रखना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे देश में एक अलग ही तरीके की आधुनिकता और वो उस आधुनिकता को कहते हैं कि यहाँ पर परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चल रहे हैं जहाँ पे आप आधुनिक हैं हो सकता है वहाँ पे किसी अगले क्षण में आपको पारंपरिक होना पड़े और इस तरीके से वो कहते हैं कि परंपरा और आधुनिकता दोनों लगातार एक के पीछे एक चलते हैं तो अब जब हम इस पूरी चर्चा को दो पढ़ाओ मेरे ख्याल से हम इस बिल्कुल इसके बाद अंतिम पड़ाव से थोड़ा पहले हम इन सारी बातों को हम देख लेते हैं कि इस पूरी चर्चा में हम किसी परिभाषा की तरफ नहीं पहुँचे हैं लेकिन हम एक आधुनिकता की मोटी मोटी समझ बना रहे हैं जो इस हिंदुस्तान के अंदर होने वाली गतिविधियों को थोड़ा बहुत पकड़ पा रहा लेकिन आधुनिकता कि एक समझ हमारे पास वो थी जो अपने वैश्विक इतिहास से हमें मिल रही थी और कह रही थी कि वो औद्योगिक क्रांति और नव के बाद सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तनों से आई एक समझ हमारे पास वो है और एक समझ वो है जो इन एक इतिहासकार दो समाजशास्त्रियों ने हमें मोह तो पत्रद तो, तो और दो दूसरी वाली जो समझ है एक कह रही है कि हमारे पास आधुनिकता का मॉडल है जो आधुनिकता का मॉडल एनलाइटेनमेंट से निकला था लेकिन भारतीय संदर्भों में भारतीय विद्यवान कह रहे हैं कि हम आधुनिक नहीं हैं और आधुनिक हैं भी तो हम इस तरीके से आधुनिक हैं तो जब और सबसे निर्णायक हमारा क्षण यही है जब हम बात करेंगे अब इस समझ का शिक्षा के साथ जब अंतर क्रिया होगी जब इंटरेक्शन होगा शिक्षा के साथ तब क्या होगा और हमारा फोकस इस समझ के बाद इस बिंदु पे आता है कि आधुनिकता की इस समझ और शिक्षा के साथ जब मेल होगा दोनों का तब वो इंटरेक्शन कैसा होगा तो इसके लिए मेरे पास कोई अभी क्योंकि ये जितनी भी मैं इतना सरलता से तीन हिस्सों में बांट सका इसको लेकिन ये इतना आसान था नहीं मेरे लिए कि मैं इतनी इतना इतना पढ़ करके मैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ें निकाल करके एक अंडरस्टैंडिंग को रख हूँ क्योंकि मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था तो अभी भी चैलेंजिंग है कि मैं उस की जब अंतर इस आधुनिकता के साथ देखता हूँ और आधुनिकता की अंतरक्रिया शिक्षा के दफ्ता देखता हूँ तो मेरे पास कोई दावा नहीं है कि नहीं हाँ यही यही चीज़ है बस मेरे पास कुछ सवाल हैं जैसे तीन सवाल यहाँ पे अभी मैं रख पा रहा हूँ कि हमारा सवाल यह है कि इस आधुनिकता के विमर्श में हम शिक्षा को कहाँ स्थित करेंगे कहाँ स्ित करूँ मैं इस पूरे डिस्कोर्स में आधुनिकता के जो कॉलोनाइजेशन और भारतीय संदर्भों की बात कर रहा है दूसरा सवाल मेरा है क्या जब हम शिक्षा क्या जब हम समाज और समाज में शिक्षा के भीतर आधुनिकता अंतर किया करती है तब क्या वह आधुनिकता को सुनिश्चित करने का एक औजार तो एक गलत शब्द होगा लेकिन क्या वो आधुनिकता को सुनिश्चित करती चलती है और तीसरी स्थिति ऐसी है जब इन दोनों के इंटरेक्शन के बीच में हमारा समाज कैसे बन रहा होता है और अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप एक मिनट सोच पाए तो आप बता सकते कुछ अगर आप इस प्रश्नोत्तर से पहले कि इन जटिलताओं के बीच हम शिक्षा को किस तरह देखें क्या आपके पास हमारे पास कोई एक नक्शा बन सकता है कोई भी अगर पहुंच पा रहा हो इतनी बड़ी उलझाव सी चर्चा के बाद बस बस एक बस, अगर, हाँ बोलिए है कि तो तो तो जो है, जो हम्म हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ आगे मुझे बहुत आपका उत्तर मुझे बहुत वो लगा कि आप पहुंच पा रहे हैं वहाँ तक लेकिन मैं जो मेरी समझ बन पाई जो मैं इस अंतर क्रिया का घटनास्थल विद्यालय को देख रहा हूँ जहाँ पे समाज और आधुनिकता मिलता है विद्यालय में हम्म बहुत ठोस रूप में स्थूल रूप में और इसी विद्यालय में चार सितम्बर उन्नीस को रूप कवर दसवीं क्लास की छात्रा सती हो जाती है और हमारी जटिलताएं और बढ़ जाती है कि हम अपने शिक्षा के भीतर उस आधुनिकता को कहाँ करेंगे बस तो तो तो तो आप सभी का बस इसी बिंदु में बहुत बहुत शुक्रिया नहीं मैंने मैंने इतना जितना मैं कह पाया उतना मैं इतना ही हूँ जी तो जो कि आधुनिकता के मायने जो है दोनों है। के लिए कुछ होते महानुभाव के वो भी इनकी खुद की विचारधारा जो है उसकी विचारधारा के बहुत जो वेस्ट है स्थापित हुई और उन लोगों ने अपने अनुसार जो है उसकी रचना की रचना की और एक जो है भारतीय संग्रह में जानने के लिए जो है हम लोग प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते हैं जो जो वो ये आती है कि भारतीय समाज किसी खाने जो है हम रहे रहे हैं क्या कह कह हो आप ये ठीक है तब हम जो है ये कहते हैं के अच्छा। आ, देरे देरे देरे तो तो है भारतीय समाज में संक्रमण के काल में है अच्छा धीरे धीरे ना वो परिस्थितियाँ वहाँ रच जाएंगी और तो ये जो तो आधुनिकता की जो बात हम कह रहे हैं या वो भारतीय संदर्भ में जो है सुनवाई रखती है पहला सवाल दूसरा सवाल ये आधुनिकता के संदर्भ में जो है एक परिभाषा ये भी है कि आधुनिकता का अर्थ है कि पुरातन और नदी दोनों साथ साथ करते है। कुछ हैं कुछ पुरातन चंद्र है कुछ बदलाव आ रहे हैं और अब समाज आगे बढ़ रहा है अब अगर किस परिभाषा के तहत हम देखें तो क्या कोई भी समाज जो पुरातन चहलाया जा सकता है हर में काल पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब जो मेरे से जो मेरी समझ बनी है अभी तक वो यही कि जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी समाज ना नया है ना पुराना है आप यही कहना चाह रहे हैं ना हुँ? आप आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना कोई समाज नया है और ना कोई समाज पुराना है उसमें नहीं नहीं है। हाँ कह रहा हूँ की परिभाषा ये भी कहती है आधुनिका तो वास्तव में अर्थ ये है कि पुरातन चीजें फास्तरती है और उन को चीजें बदलती रहती है और समाज आगे बढ़ता रहता है तो ये जो, जो आधुनिकता का है वो अपने आप में खंडित हो जाता है इस आधार पर कोई समाज कोई भी पुरातन नहीं करता हर समाज हर संघर्ष जो है वो नहीं है हम आदमी किए हैं मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे देखना होगा कि हम पुरातन किसे बोल रहे हैं वो मूल्य हैं या परंपराएं हैं परिवर्तन किस में मूल्यों में वो मूल्य जो हमें एक बेहतर मनुष्य बनाए या उन परंपराओं में या फिर वो उन रूढ़ियों में मैं परंपरा ना बोलते उससे रूढ़ी बोलूँगा रूढ़ी अगर बार बार अपने आप को कर रही है वो किस तरीके का समाज रचेगी और अगर हम मूल्यों की बात करें तो संविधान जिस जिन मूल्यों की बात करता है कि वो लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र की एक नक्शा दे रहा है हमें कि हमें अपने देश को इस तरीके से बनाना है तो मेरे ख्याल से तो आधुनिकता में जो पुरातन और नवीनता वाली जो बात आप कह रहे थे और धारित कर रहे थे आधुनिकता वाली परिभाषा को तो मेरे ख्याल से वो अभी जल्दबाजी होगी थोड़ा सा हमें और विचार करने की जरूरत है कि हम पुरातन बोल रहे हैं तो किसे बोल रहे हैं हमें पुरातन तो बहुत बड़ी कैटेगरी होगी ना पुरातन के अंदर आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप पुरातन किसको कह रहे हैं और पहली वाली जो बात उससे भी मैं मेरे ख्याल से वो आप समझ समझ रहे हैं बेहतर तरीके से लेकिन हम जब बात करते हैं उन पश्चिमी मूल्यों की और भारतीय संदर्भों में तो यहाँ पे दीपांगर गुप्ता यही कहते हैं कि आपका मुझे लग रहा है भाई कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया एक रंग में रंग जाएगी लेकिन दीपांगर गुप्ता यहाँ मदद करते हैं हमारी और वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति हमारी विविधता में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को एक रूप होने से कभी एक रूप होने ही नहीं देंगे उसके अंदर हमेशा बहुलता बनी रहेगी आप इसलिए चिंतित ना हो कि हम भी उस पश्चिम के सांचे में ढल जाएंगे हमारी सांस्कृतिक सामाजिक विरासत भी बहुत ऐसी है जिसके अंदर हम उसको एक अलग तरीके से गढ़ सकते हैं जी, जी। में जब है, तो वो की है। तो इसको किस तक तो पूरे और दूसरा वो था की जब हम टीम उसको देख रहे हैं तो हम बड़ा जैसे कि आदित्य निर्माण वाला ये आर्टिकल कहता है की उसमे तो जो तीसरा संघर्ष स्त्री स्त्री गलत आया मतलब और जनितों की जो आवाजी आई तीसरी रूप में है है आधुनिकता के ये हमारी आवाज देश हम वो नई तरह का विमर्श डे की, नहीं नहीं। की तो जो दो तरह के आधुनिकता के जो व्यक्ति सुन गए थे वो लगातार खारिज कर रहे थे मराठी अलग तरह से है जिसको समझने का देते हैं कि इन, इन परम्परा तो पहली बात जो आप कह रहे थे उसका जवाब या मैं उससे कुछ जोड़ सकता हूँ तो मैं यही जोड़ सकता हूँ की जो वर्चस्व वाली बात कुको कहते हैं उसके अंदर हमें समझना पड़ेगा कि रूप कवर दसवीं दस दस क्लास की छात्रा एक समाज के अंदर बड़ी हो रही थी उसका सामाजिक परिवेश भी कुछ है जो प्राथमिकरण से निर्मित हुआ होगा और वो क्योंकि वो सती होती है और सती होना एक पति के मरने के बाद है तो हम समझ सकते हैं कि वो वर्चस्व किस धारा का है वो एक पुरुष, पुरुष मानसिकता से ग्रसित एक समाज के अंदर स्त्री को इस तरीके से निर्मित कर रहे हैं कि वो अपने पति के मरने के बाद पति हो जाएगी और जहाँ पे पढ़ाई जो उसे एक बेहतर दुनिया समझने का एक जरिया बन सकती थी वो नहीं बन पाती तो मुझे लगता है कि वो वर्चस्व उस पुरुषवादी मानसिकता का था और इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं और उसके अंदर एक दायरा ये भी है कि शिक्षा क्या कर रही है थे शिक्षा से हम उम्मीदें बहुत हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं तो शिक्षा उस बचपन के साथ किस तरीक़े का इंटरेक्शन कर रही है मुझे लगता है इसे थोड़ा और गंभीरता से समझने की ज़रूरत है तभी हम उससे कुछ कह पाएंगे लेकिन वर्चस्व वाली जो बात आपकी है वो उस वर्चस्व में अभी तक यही समझ पा रहा हूँ कि वो एक पुरुषवादी समाज के अंदर निर्मित होती एक लड़की थी जिसने निर्णय लिया या फिर उसको इस तरीके से फोर्सफुली ये करने के लिए मजबूर किया उससे हम फिर बाद में किसी निर्णय पहुँच पाएंगे संदर्भ एक बहुत ही किस समय के आसपास हम इस तरीके का राष्ट्रवादी इस तरीके की क्यों क्यों क्यों इतना तो हो गया मतलब इस तरीके में स्पष्ट चाहिए होगा होगा मेरे ख्याल से वो वही वक्त नवजागरण का जब धार्मिक सत्ता को नकार करके आस्था को काउंटर करने की कोशिश की जा रही थी तर्क के द्वारा और जिन जिन लोगों ने तर्क का सहारा लिया दुनिया को समझने के लिए ना कि उस धार्मिकता को उनके लिए गढ़ा गया तर्क और तर्क को एक ध्रुव बनाया और अतार्किकता को दूसरा ध्रुव बनाया मेरे ख्याल से कोई हम क्योंकि प्रक्रियाएं इतनी किसी एक दिन घटित नहीं होती वो लगातार लगातार घटित हो रही होती हैं हम एक तारीख नहीं तय कर सकते कि हाँ इस तारीख को ये थी और अगली तारीख़ को ये हो गया वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही होगी और उसकी शुरुआत जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो यहीं से हुई कि जब एक ने तर्क को सहारा बनाया दुनिया को समझने के लिए और दूसरे ने आस्था को या फिर जिसको हम कुछ भी नाम दे दें उसने जब उससे बनाया मेरे ख्याल उसमें विकास होते होते वो यहाँ तक आया कि आज पहुंचाया राज्य को, को लेकर के राज्य अपने आप में क्योंकि मेरा भी मेरे ख... ख... नहीं मेरे ख्याल से तो ये है और ये बिल्कुल तो सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है जिसके तहत वो हमें चाहते हैं कि हम सिर्फ दो ही खाँचों में दुनिया को समझें कोई तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई रंग ना हो जिसको हम पहचान पाए वो चाहते यही है कि दुनिया दो हिस्सों में दो में ध्रुव करके हाँ, क्योंकि जब हम दो हिस्सों में देखेंगे तो हम उन बारीकी को नहीं समझ पाएंगे जो अलग मत को भी प्रोत्साहित करने या फिर उस मत का भी आवाज को आगे लाने का वो होगा जरिया उत्तर के के के के के के के? आधुनिकता का स्वरूप मेरे ख्याल से ये अपने आप में उसी खांचे में जा रहा है पूरा ये जो डिस्कोस है ये पूरा की हम एक काउंट एक यूनिवर्सल मॉडर्निटी के कंसेप्ट को काउंटर कर रहे हैं हम समझ बना रहे हैं एक उसी आधुनिकता को जिसको बोल दिया गया था की वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है वो होगा तो सिर्फ एक ही रूप में होगा नहीं तो वो वही उसी बाइनरी में रहेगा मॉडर्न या फिर अनमॉडर्न या फिर प्री मॉडर्न मेरे ख्याल से आप क्या समझ पा रहे हो उस चीज को कि ये पूरा डिस्कोर्स जो है जहाँ पे वे हम बात कर रहे हैं वो भी <laughs> बहुत जो मैं इन चीजों से समझ पाया वो यही कि आधुनिकता जब किसी स्थान विशेष पे आएगी आधुनिकता मतलब कुछ विचार, कुछ विचार सिद्धांत जब वो किसी स्थान विशेष में आएंगे तो मेरे ख्याल से जो वहां के जो लोग होंगे या वहां के जो जो विविधता या फिर सांस्कृतिक विरासत होगी वो मेरे ख्याल से उन विचारों को अपने तरीकों से गड़ेगी और इस ये सब सबसे बड़ा उसका काउंटर होगा या फिर वो होमोजेनिटी को नकारेंगे इस रूप में मेरे ख्याल से मुझे लगता है जब हम की बात करते हैं तो क्या ये बात है कि समाज में जब हम मॉडर्निटी की बात करते हैं तो का है only in terms of the ethical frame and to clarify yes, this understanding of the geology and modernity in terms of modern society okay there is a role of the ethical frame in that code that is to say this but woh bas particularly karna zaruri hai is cheez ke baare mein okay to all right sorry आपने की बात का होता है। को किया, कि, कि बात तो है ना? और जब इन तीन जवाब आपको मिल रहे हैं अलग अलग लोगों से तो आपने कहा की शायद वो दौर ऐसा रहा होगा या उन्होंने डालट आया दूसरे काम चीजें आएगी तो क्या जब जब मॉडर्निटी को देख रहे हैं तो क्या देखनी है कि हम कैसे आधुनिक बनेंगे ये एक सवाल है कि अगर हम पुनर्जागरण आया फिर मैंने पढ़ा लिखा उसने देखा मैंने तर्क किया कि नहीं पति नहीं होनी चाहिए या गुड़िया है और फिर एक बदलाव तो आता मेरे ख्याल से छूट गया कि शैक्षिक का मतलब मैं एक औपचारिक शिक्षा में देख रहा हूँ उस चीज को कि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जब आधुनिकता और शिक्षा मिलेगी, शिक्षा मतलब क्योंकि जब हम सर की किताब पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर ली पार्कर की किताब को कोट करते हुए सर कहते हैं कि वो तमाम गतिविधियां वो तमाम संस्थाएं जिसके अंदर रेल भी था डाक भी थी सड़क भी था वो सारी शैक्षिक संस्थाओं के रूप में एक नागरिक गढ़ रही थी है ना तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा इसी रूप में देखना होगा उस संस्थाएँ भी इस शैक्षिक इस तरीके की एजुकेट कर रही होती हैं लेकिन क्योंकि हम औपचारिक रूप से उनको एक शैक्षिक संस्था नहीं कह सकते वो भी आपको बना रही हैं लेकिन हम जिसको शिक्षा कह रहे हैं या फिर जिसको शैक्षिक संदर्भ कह रहे हैं उसके अंदर वो एक औपचारिक भाषा है मेरी अभी तक तो फिलहाल इतनी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद